देवी भागवत दूसरा स्कंद राजा महावीर और गंगा जी को ब्रह्मा जी का श्राप इस प्रकार कहकर तथा तो बच्चे को साथ लेकर गंगा अंतर्ध्यान हो गई राजा संतनु अपने भवन में पड़े रहे उनके दुख का कोई पार न था स्त्री और विचित्र बालक के वियोग से उत्पन्न दुख उन्हें बेह बेतरह सताने लगा वे राज्य करते रहे परंतु उनके मन पर चिंता की काली घटा निरंतर घिरी रहती थी जो कुछ समय व्यतीत हो गया इसके बाद राजा संतनु एक बार शिकार खेलने गए वे धीरे धीरे गंगा के तट पर पहुंच गए उस समय महाराज संतनु ने देखा नदी में बहुत थोड़ा जल था यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ वहां उन्हें एक कुमार दिखाई पड़ा जो गंगा के तट पर खेलने में लग रहा था वह बालक विशाल धनुष पर बाढ़ चढ़ा उन्हें छोड़ता जाता था यही उसकी कीड़ा थी उस बालक को देखकर राजा संतनु बड़े आश्चर्य में पड़ गए उन्हें किसी भी वास्तविक रहस्य की जानकारी नहीं हो सकी यह पुत्र मेरा है अथवा नहीं यह बात उनके ध्यान में आई ही नहीं उस बालक का कार्य महान अलौकिक था बाढ़ चलाने में उसके हाथ की बड़ी सफाई थी उसे देखकर राजा संतनु आश्चर्यान्वित हो गए तदनंतर उन्होंने उससे पूछा अरे शुद्धाचारी बालक तुम किसके पुत्र हो वह वीर बालक बाड़ों को चलाने में मस्त था इससे उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया थोड़ी देर के बाद वह अंतर ध्यान हो गया अब राजा संतनु चिंता से घबरा उठे सोचा यह बालक कहीं मेरा पुत्र ही तो नहीं है था किंतु अब क्या करूं और कहां जाऊं? पश्चात सावधान होकर वे वहां बैठे बैठ गए और उन्होंने गंगा की स्तुति आरंभ कर दी तब गंगा जी उसी रूप से वहाँ प्रकट हुई जैसा सुंदर रूप वे पहले दिखा चुकी थी उनका सर्वांग सुंदरता से परिपूर्ण था उन्हें देखकर राजा संतम ने स्वयं पूछा गंगे यह जो बालक अभी छिप गया है वह कौन था तुम उसे दिखाने की कृपा करो गंगा बोली राजेंद्र यह तुम्हारा पुत्र है मैंने इसकी रक्षा अब तक की यह आठवाँ वसु है मैं अब इसे तुम्हारे यहाँ सौंप रही हूँ यह महान तपस्वी बालक गांगेय नाम से विख्यात होगा अपने व्रत में अटल रहने वाला यह तुम्हारा पुत्र इस कुल की कीर्ति का विस्तार करेगा वशिष्ठ जी के पवित्र आश्रय आश्रम पर रहकर मैंने तुम्हारे इस बालक को संपूर्ण वेदों एवं धनुर्वेद का नितांत निरंतर अध्ययन कराया है इसे संपूर्ण विद्याओं की पूर्ण जानकारी हो गई है समस्त अर्थों के विवेचन में यह बड़ा निपुण है यह परम पवित्र बालक है वशिष्ठ जी जो कुछ जानते हैं वह सब तुम्हारा यह पुत्र जान गया है राजन आप प्रसिद्ध नरेश हैं इस बालक को लीजिए और आनंद का अनुभव कीजिए इस प्रकार कहकर गंगा ने वह बालक राजा संतनों को सौंप दिया और वे स्वयं अंतर्ध्यान हो गई राजा का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा वे अतिम सुख का अनुभव करने लगे उन्होंने पुत्र को गोद में बैठा उसका मस्तक सूंघा फिर रथ पर बैठाया और वे अपने नगर को प्रस्थित हो गए हस्तिनापुर पहुंचने पर महाराज संतनु ने बड़े समारोह के साथ उत्सव मनाया ज्योतिषी पंडितों को बुलाकर उनसे शुभ दिन पूछा सम्पूर्ण प्रजा और प्रवीण मंत्री आमंत्रित हुए सबकी उपस्थिति में राजा संतनु ने गंगानंदन भिश्वजी को युवराज पद पर अभिषिक्त किया सर्वगुण संपन्न पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बना देने पर उन धर्मात्मा नरेश को अपार सुख अब गंगा उनके चित्त से अलग हो गई सूर्य कहते हैं मुनियों, विष्णु जी के जन्म और गंगा जी की उत्पत्ति में जो कुछ कारण थे वे मैंने तुम्हें सभी बात बता दिए वस्तुओं वशों के हिसाब से ही यह घटना घटी गंगा अवतरण के तथा वशों की उत्पत्ति के इस पावन प्रसंग को जो मनुष्य सुनता है वह अखिल पापों से मुक्त हो जाता है इसमें कोई संदेह नहीं है मुनिवरों यह उपाख्यान परम पवित्र मंगलमय एवं वैदिक सिद्धांतों से संपन्न है व्यास जी के मुखारबिंद से मैंने जैसा सुना था ठीक वैसा ही तुम्हें कह सुनाया